एनी ओकले अचूक निशानेबाज एरिट प्लेयर एनी ओकले का जन्म 1860 में हुआ था उनका असली नाम फोबे एंड मोजी था वह प्रतिभाशाली शार्प शूटर यानी अचूक निशानेबाज थी वो पहली अमेरिका अमेरिकी महिला सुपरस्टार बनी उन्नीस में एनी की मृत्यु हुई जब एनी ओकले पाँच साल की थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई एनी भले ही छोटी थी लेकिन उनकी आंखों की रोशनी बहुत पैनी थी अपने परिवार को खिलाने में मदद करने के लिए एनी ने शूटिंग सीखी लोगों ने, इनको शिकार के को खरीदा। एनी ने उससे इतना पैसा कमायानी के केवल सोलह वर्ष की थी तब उन्होंने पहली बार एक शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया एनी ने एक प्रसिद्ध निशानेबाज फ्रेंक बटलर के खिलाफ शूटिंग की फ्रैंक छोटी लड़की पर हंसे लेकिन एनी ने सभी पच्चीस लक्ष्यों पर सही गोली मारी उनका निशाना अचूक था लेकिन फ्रैंक चूक गए फ्रैंक प्रतियोगिता हार गए लेकिन उन्होंने एनी का दिल जीत लिया। जल्द ही दोनों ने शादी की फ्रैंक और एनी अलग अलग शो के लिए ट्रिप शूटिंग करने लगे एनी का कौशल देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे एक शूटिंग चुनौती में एनी को गोली मारकर कुत्ते के सिर से एक सेब गिराना था एनी पीछे की ओर देखकर भी निशाना साध सकती थी और वो चलती हुई चीजों पर भी निशाना लगा सकती थी वो अपने लक्ष्य को आईने में देखती थी ऐनी को एक और ट्रिक बेहद पसंद थी वो हवा में उछाले गए सिक्के शूट करती थी कभी कभी ऐनी घोड़े की सवारी करते हुए भी शूटिंग करती थी ऐनी की पसंदीदा ट्रिक थी ताज के पत्तों को शूट करना जमीन पर गिरने से पहले वो ताज के पत्ते में छेद छेद कर सकती थी एनी तमाम ट्रिक जानती थी और उनमें उनके बहुत सारे दोस्त यहां तक की प्रसिद्ध सियोग इंडियन चीफ सेटिंग बोल भी उनके दोस्त थे सेटिंग ने उन्हें लिटिल श्योर शॉर्ट का किताब दिया थोड़ी देर के बाद एनी बफेलो बिल के वाइल्ड वेस्ट वेस्ट शो में शामिल हो गई फिर एनी ओखले एक स्टार बन गई एनी ने पूरी दुनिया का दौरा किया एनी के दौरों ने उन्हें माला -माल और प्रसिद्ध बनाया एनी अपने पैसों को लेकर काफी उदार थी एक बार उन्होंने टेक्सिस में सभी बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदी इन ओखली छोटी थी लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था